पकता विकता दुखणय सुहाणय अप्प मितम मितम चुपठि सुपठ पंचिंद्रिया को हम मायम दुर्जयम सेवया आत्मा ही अपने सुख और दुख का करता है तथा आत्मा ही अपने सुख और दुख का नाशक है अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु पांच इंद्रिया क्रोध मान माया और लोभ तथा सबसे अधिक दुजय अपनी आत्मा को जीतना चाहिए एक आत्मा को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है पहले कुछ प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि संकल्प और समर्पण के मार्गों को न मिलाया जाए तालमेल न बिठाया जाए ऐसा आपने कहा लेकिन महावीर वाणी की चर्चा जिससे शुरू हुई उस नमोकार मंत्र के शरण सूत्र में समर्पण का स्थान है और आप भी जिस भांति ध्यान के प्रयोग करवाते हैं उसमें संकल्प से शुरुआत होती है और चौथे चरण में समर्पण पर समाप्ति तो इन दोनों में कोई तालमेल है या नहीं संकल्प और समर्पण में तो कोई तालमेल नहीं है साधना की पद्धतियों में समर्पण की अपनी पूरी पद्धति है संकल्प की अपनी पूरी पद्धति है लेकिन मनुष्य के भीतर तालमेल है इसे थोड़ा समझना पड़े ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल है जो पूरा संकल्पवान हो ऐसा मनुष्य भी खोजना मुश्किल है जो पूरा समर्पण के तैयारी में हो मनुष्य तो दोनों का जोड़ है एम्फेसिस का फर्क हो सकता है एक व्यक्ति में संकल्प ज्यादा समर्पण कम एक व्यक्ति में समर्पण ज्यादा संकल्प कम इसे हम ऐसा समझें जैसे मैंने कहा कि समर्पण स्त्रीण चित्त का लक्षण है संकल्प पुरुष चित्त का लेकिन मनुष्य कहते हैं कोई पुरुष पूरा पुरुष नहीं कोई स्त्री पूरी स्त्री नहीं आधुनिकतम खोजें कहती है कि हर मनुष्य के भीतर दोनों हैं पुरुष के भीतर छिपी हुई स्त्री है स्त्री के भीतर छिपा हुआ पुरुष है जो फर्क है स्त्री और पुरुष में वो प्रबलता का फर्क है एम्फेसिस का फर्क है इसीलिए पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है स्त्री पुरुष में आकर्षित होती है काल गुस्ताव जुंग का महत्वपूर्ण दान इस सदी के विचार को है उनकी अन्यतम खोजों में जो महत्वपूर्ण खोज है वो है कि प्रत्येक पुरुष उस स्त्री को खोज रहा है जो उसके भीतर ही छिपी है और प्रत्येक स्त्री उस पुरुष को खोज रही है जो उसके भीतर ही छिपा है और इसलिए ये खोज कभी पूरी नहीं हो पाती जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको पता नहीं कि पसंदगी का एक ही अर्थ होता है कि आपके भीतर जो स्त्री छिपी है या पुरुष छिपा है उससे कोई पुरुष या स्त्री बाहर मेल खा रही है इसलिए आप पसंद करते हैं लेकिन वो मेल पूरा कभी नहीं हो पाता क्योंकि आपके भीतर जो प्रतिमा छिपी है वैसी प्रतिमा बाहर खोजनी असंभव है इसलिए कभी थोड़ा मेल बैठता है लेकिन फिर मेल टूट जाता है या कभी थोड़ा मेल बैठता है थोड़ा नहीं भी बैठता इसी के बीच बाहर सब चुनाव है लेकिन चुनाव की विधि क्या है हमारे भीतर एक प्रतिमा है एक चित्र है उसे हम खोज रहे हैं कि वो कहीं बाहर मिल जाए तो एक तो उपाय यह है कि हम उसे बाहर खोज लें जो कि असफल ही होने वाला है और एक सुख है जो मेरे भीतर की स्त्री से बाहर की स्त्री का मेल हो जाए तो मुझे मिलता है वो क्षणभंगुर है फिर एक और मिलन भी है कि मेरे भीतर का पुरुष ही मेरे भीतर की स्त्री से मिल जाए वो मिलन शाश्वत है सांसारिक आदमी बाहर खोज रहा है योगी उस मिलन को भीतर खोजने लगता है और जिस दिन भीतर की दोनों शक्तियां मिल जाती हैं, उस दिन पुरुष पुरुष नहीं रह जाता स्त्री स्त्री नहीं रह जाती उस दिन दोनों के पार चेतना हो जाती उस दिन व्यक्ति खंडित न होकर अखंड आत्मा हो जाता तो जब हम कहते हैं कि संकल्प का मार्ग तो इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति बहुलता से पुरुष है गोण रूप से स्त्रीण उसका मार्ग लेकिन उसके मार्ग पर भी थोड़ा सा संकल्प संकल्प के पीछे थोड़ा सा समर्पण होगा क्योंकि वो जो छाया की तरह उसकी स्त्री है उसका भी अनुदान होगा और जो व्यक्ति समर्पण के मार्ग पर चल रहा है उसके भी भीतर छिपा हुआ पुरुष है और छाया की तरह संकल्प भी होगा इसका क्या व्यक्ति के भीतर क्या तालमेल है साधनाओं में कोई तालमेल नहीं है ऐसा समझे जब कोई व्यक्ति समर्पण के लिए तय करता है तब ये तय करना तो संकल्प है अगर आप तय करते हैं कि किसी के लिए सब कुछ समर्पित कर दें तो अभी समर्पण का ये जो निर्णय आप ले रहे हैं ये तो संकल्प है इतने संकल्प के बिना तो समर्पण नहीं होगा जो व्यक्ति तय करता है कि मैं संकल्प से ही जीऊंगा, जो निर्णय करता हूं उसको ही श्रम से पूरा करूंगा संकल्प से शुरुआत हो रही है लेकिन जो निर्णय किया है वो निर्णय कुछ भी हो सकता है उस निर्णय के प्रति पूरा समर्पण चाहिए पड़ेगा जो संकल्प से शुरू करता है उसे भी समर्पण की जरूरत पड़ेगी जो समर्पण से शुरू करता है उसे भी संकल्प की जरूरत पड़ेगी लेकिन वे गौन होंगे छाया की तरह होंगे व्यक्ति तो दोनों का जोड़ है स्त्री पुरुष का इसलिए क्या महत्वपूर्ण है आपके भीतर वो आपकी साधना पद्धति होगी लेकिन दोनों साधना पद्धतियां अलग होंगी दोनों के मार्ग व्यवस्थाएं विधियां अलग होंगी मैं जिस साधना पद्धति का प्रयोग करता हूं वो संकल्प से शुरू होती है लेकिन पद्धति वो समर्पण की है लेकिन कोई भी समर्पण संकल्प से ही शुरू हो सकता है लेकिन संकल्प सिर्फ शुरुआत का काम करता है और धीरे धीरे समर्पण में विलीन हो जाना होता है लेकिन पद्धति वो समर्पण की है पूछा जा सकता है कि फिर जो लोग संकल्प की ही पद्धति पर जाने वाले हैं उनका इस पद्धति में क्या होगा संकल्प की पद्धति पर जाने वाले लोग कभी लाख में एकाध होता है करोल में एकाध होता है क्योंकि संकल्प की पद्धति में जाने का अर्थ है अब किसी का कोई भी सहारा ना लेना संकल्प के मार्ग पर वस्तुतः गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं विधि की भी कोई आवश्यकता नहीं इसलिए कभी करोड़ में एक आदमी और ये आदमी भी इसीलिए संकल्प पर जा सकता है कि अनेक अनेक जीवन में उसने समर्पण के मार्ग पर इतना काम कर लिया है कि अब बिना गुरु के बिना विधि के वो स्वयं ही आगे बढ़ सकता है इस सदी में कृष्ण मूर्ति ने संकल्प के मार्ग की प्रबलता से बात की है इसलिए वो गुरु को इंकार करते हैं शास्त्र को इंकार करते हैं विधि को इंकार करते हैं कृष्णमूर्ति जो कहते हैं बिल्कुल ही ठीक है लेकिन जिन लोगों से कहते हैं उनके बिल्कुल काम का नहीं और इसलिए खतरनाक है कृष्णमूर्ति शायद ही किसी व्यक्ति को मार्ग दे सके हो हाँ बहुत लोग जो मार्ग पर थे उनको वो विचलित जरूर कर सके होगा ही अगर करोड़ में एक व्यक्ति संकल्प के मार्ग पर चल सकता है तो संकल्प की चर्चा खतरनाक है क्योंकि तो वो जो करोड़ है जो नहीं चल सकते वे भी सुन लेंगे और संकल्प के मार्ग का जो बड़ा खतरा यह है कि अहंकारियों को बड़ा प्रीति कर लगता है कि ठीक है ना गुरु की जरूरत न विधि की न शास्त्र की मैं काफी हूं यह अहंकार को बहुत प्रीति कर लगता है तो करोड़ लोग अगर सुनेंगे उनमें एक चल सकता है और बड़े मजे की बात यह है कि वो एक जो चल सकता है शायद ही कृष्णमूर्ति को सुनने जाएगा वो तो जाएगा ही क्यों वो जो चल सकता है जाएगा नहीं क्योंकि वो चल ही सकता है और जो नहीं चल सकते वे ही जाएंगे और सुन के उन सबको ये भ्रम पैदा होगा कि हम अकेले ही चल सकते हैं ना किसी गुरु की जरूरत ना किसी शास्त्र की न विधि वे केवल भटकेंगे और परेशान होंगे क्योंकि उन्हें अगर गुरु की जरूरत ना होती तो वे कृष्णमूर्ति के पास भी न आए होते ये किसी की तलाश में उनका आना ही बताता है कि वे अपनी तलाश में अकेले नहीं जा सकते लेकिन उनके अहंकार को भी तृप्ति मिलेगी क्योंकि गुरु बनाने में विनम्र होना जरूरी है गुरु इनकार करने में कोई विनम्रता की आवश्यकता नहीं है विधि स्वीकार करने में कुछ करना पड़ेगा कोई विधि नहीं है तो कुछ करने का सवाल ही समाप्त हो गया काहिल सुस्त अहंकारी कृष्णमूर्ति से प्रभावित हो जाएंगे और वे बिल्कुल गलत लोग हैं उनसे तो ये बात की ही नहीं जानी चाहिए और बड़ा मजा ये है कृष्ण मूर्ति भी जहां पहुंचे हैं बिना गुरु के नहीं पहुंचे इस सदी में किसी व्यक्ति को अधिकतम गुरु मिले हो तो वो कृष्णमूर्ति है एनी डिस जैसा गुरु लीट बीटर जैसा गुरु खोजना बहुत मुश्किल है लेकिन एक उपद्रव हुआ और वो उपद्रव ये था कि कृष्ण मूर्ति ने इन गुरुओं को नहीं खोजा था इन गुरुओं ने कृष्ण मूर्ति को खोजा यही उपद्रव हो गए और ये गुरु इतनी तीव्रता में थे इतनी जल्दी में थे किन्ही कारणों से एक बहुत उपद्रवी सदी की शुरुआत हो रही थी और धर्म का कोई निशान भी ना बचे इसका भी डर था और लीड बिटर और इनबिशेंट और उनके साथी इस कोशिश में थे कि धर्म की जो शुभ्रतम ज्योति है वो कहीं से प्रकट हो सके क्योंकि किसी की तलाश में थी कि कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए जो इस काम के लिए आधार बन जाए मीडियम बन जाए कृष्ण मूर्ति को उन्होंने चुना कृष्ण मूर्ति पर वर्षों मेहनत की कृष्ण मूर्ति को निर्मित किया कृष्ण मूर्ति को बनाया खड़ा किया कृष्ण मूर्ति जो कुछ भी है उसमें निन्यानबे प्रतिशत उनका दान है लेकिन खतरा यह हुआ कि यह मूर्ति ने स्वयं चुना नहीं था वे चुने गए थे और अगर हम अच्छा भी किसी को बनाने की चेष्टा करें और ये उसकी मर्जी ना रही हो या स्वेच्छा से ना चुना गया हो तो वो आज नहीं कल अच्छे बनाने वालों के भी विपरीत हो जाए उन्होंने इतनी चेष्टा की कृष्ण मूर्ति को निर्मित करने की यही चेष्टा मूर्ति के मन में प्रतिक्रिया बन गई गुरु उनको बोझ की तरह मालूम पड़े जिन्होंने जबरदस्ती उन्हें बदलने की कोशिश की ऐसा उन्हें लगा वो प्रतिक्रिया बन गई वो आज भी उसकी सुखा संस्कार उनके ऊपर रह गया वो आज भी उन्हीं के खिलाफ बोले जाते हैं जब कृष्णमूर्ति गुरु के खिलाफ बोलते हैं तो आपको ख्याल में भी नहीं आता होगा कि वो लीड बीटर के खिलाफ बोल रहे हैं एनी बिशंट के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई उस बात को हुए लेकिन वो बात जो गुरुओं ने उनके साथ की है उनको बदलने की जो सतत अनुशासन देने की चेष्टा वो उनको गुलामी जैसी लगी क्योंकि वो स्वेच्छा से चुनी नहीं गई थी उसके खिलाफ उनका मन बना रहा है वो कहते चले गए उनको सुनने वाला वर्ग है और वो वर्ग चालीस साल में कहीं नहीं पहुंच रहा वो सिर्फ शब्दों में भटकता रहता है क्योंकि जो सुनने आता है वो गुरु की तलाश में है और जो वो सुनता है वो यह है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है ये मान लेता है कि गुरु की जरूरत नहीं है और फिर भी कृष्णमूर्ति को सुनने आता चला जाता है वर्षों तक फिर सुनने की कोई जरूरत नहीं अगर गुरु की कोई भी जरूरत नहीं और यह भी बड़े मजे की बात है कि यह भी एक गुरु से सीखी हुई बात है कि गुरु की कोई भी जरूरत नहीं ये भी खुद की बुद्धि से आई हुई बात नहीं है यह भी एक गुरु की शिक्षा है कि गुरु की कोई भी जरूरत नहीं इसको भी जो स्वीकार कर रहा है उसने गुरु को स्वीकार कर लिया लेकिन करोड़ों में कभी एक आध आदमी जरूर ऐसा होता है वो भी अनंत जन्मों की यात्रा के बाद उसे पता हो या ना हो कल ही एक मित्र मलाया से मुझे मिलने आए तो मलाया में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है सुबुद मोहम्मद सुबुध नाम के एक व्यक्ति पर अचानक अनायास प्रभु की ऊर्जा का अवतरण हुआ लेकिन मुसलमान मानते हैं कि एक ही जन्म है इसलिए मोहम्मद सुबू को भी लगा कि मुझ साधारण आदमी पर परमात्मा की कृपा हुई उनके मानने वाले भी यही मानते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग की बात है कि मोहम्मद सुबू चुना गया मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा नहीं मान सकते कोई आकस्मिक घटना नहीं होती सिर्फ मुसलमान थियोलॉजी के कारण पाक सुबूह को लगता है कि अचानक मुझ पे प्रभु की कृपा हुई लेकिन ये जन्मों जन्मों की साधना का परिणाम है नहीं तो ये हो नहीं सकता तो जब कभी कोई व्यक्ति अचानक भी संकल्प की स्थिति में आ जाता है तब भी वो ये न सोचे कि गुरुओं का हाथ नहीं है हजारों हजारों गुरुओं का हजारों हजारों जन्मों में हाथ पानी को कोई गर्म करता जाता है 100 डिग्री पर भाप बनता है 99 डिग्री तक तो भाप नहीं बनता लेकिन जिस अंगार ने निन्यानबे तक पहुंचाया है उसके बिना 100 सौवीं डिग्री भी नहीं आती सौवीं डिग्री पर भाप बन के उड़ता हुआ पानी सोच सकता है कि 99 डिग्री तक तो मैं कुछ भी नहीं था सिर्फ पानी था तो ये जो घटना घट गट रही अचानक घट रही लेकिन शून्य डिग्री से सौ डिग्री तक की जो लंबी यात्रा है उस यात्रा में न मालूम कितने ईंधन ने साथ दिया है आखिरी घटना आकस्मिक घटती मालूम होती है लेकिन इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है नहीं तो विज्ञान का कोई उपाय न रह जाएगा हिंदू चिंतन इसलिए बहुत गहरा गया है और उसने कहा कि इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है अगर कृष्णमूर्ति अचानक ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो यह भी अचानक हमें लगता है या पाक सुबू पर पा अचानक प्रभु की अनुकंपा मालूम होती तो यह भी हमें लगता है अचानक हुआ जन्मों जन्मों की तैयारी है निन्यानवे पॉइंट नौ तक भी पानी पानी ही होता है फिर एक पॉइंट और भाप हो जाता है तो पाक सुबू को निन्यानबे पॉइंट नौ तक भी पता नहीं है कि भाव बनने का क्षण करीब आ गया जब भाव बनेंगे तभी पता चलेगा तब एकदम आकस्मिक लगेगा कि क्षण भर पहले मैं एक साधारण दुकानदार था कि साधारण कर्मचारी था एक साधारण आदमी था बाल बच्चे वाला पत्नी वाला कुछ पता नहीं था अचानक ये क्या हो गया ये भी अचानक नहीं है पीछे कार्यकार की लंबी श्रृंखला है और वो लंबी है श्रृंखला बहुत लंबी है तो हजारों जन्मों के बाद कभी कोई व्यक्ति इस हालत में भी आ जाता है कि स्वयं ही खोज ले क्योंकि अब एक ही बिंदु की बात रह जाती सब तैयारी पूरी होती है जरा सा संकल्प और यात्रा शुरू हो जाती लेकिन ये पहुंचने में भी न मालूम कितने समर्पणों का हाथ है जो व्यक्ति कभी कभी अचानक समर्पण को उपलब्ध हो जाता है उसके पीछे भी न मालूम कितने संकल्पों का हाथ है जीवन दोनों का गहरे में जोड़ है पद्धतियां अलग हैं, व्यक्ति अलग नहीं है आज एक व्यक्ति मेरे पास आता है कहता है कि सब समर्पण करता हूं लेकिन सब समर्पण करना कितना बड़ा संकल्प है इसका आपको पता है इससे बड़ा कोई संकल्प क्या होगा और ये इतना बड़ा संकल्प कर पाता है इसका अर्थ हुआ कि इसने बहुत छोटे छोटे संकल्प साथे तभी इस योग हुआ है कि इस परम संकल्प को भी करने की तैयारी कर लेता है पद्धतियों में कोई मेल नहीं है लेकिन व्यक्ति तो एक है बल का इंफेसिस का फर्क हो सकता है तो आपको जो खोजना है वो पद्धतियों में मेल नहीं खोजना है आपको जो खोजना है वो अपनी दशा खोजनी है कि मेरे लिए संकल्प ज्यादा या समर्पण ज्यादा उपयोगी है और मेरे तर... किसमें ज्यादा सहजता से लीन हो सकेंगे मगर ये भी थोड़ा कठिन है क्योंकि हम अपने को धोखा देने में कुशल हैं इसलिए ये कठिन है पर अगर कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण में लगे तो शीघ्र खोज लेगा कि क्या उसका मार्ग है अब जो व्यक्ति चालीस साल से कृष्णमूर्ति को सुनने बार बार जा रहा और फिर भी कहता हो मुझे गुरु की जरूरत नहीं वो खुद को धोखा दे रहा है वो सिर्फ शब्दों का खेल कहता है चुपता बातें कृष्णमूर्ति की दोहरा रहा है और कहता है गुरु की मुझे कोई जरूरत नहीं गुरु की कोई जरूरत नहीं है तो ये सीखने कृष्ण मूर्ति के पास जाने का कोई प्रयोजन नहीं है अपने एक पल खड़ा नहीं हो सकता साफ है कि समर्पण इसका मार्ग होगा मगर अपने को आत्मवंशना कर रहा है एक आदमी कहता है कि मैं तो समर्पण में उत्सुक हूं एक मित्र ने मुझे आके कहा कि मैंने तो मेहर बाबा को समर्पण कर दिया था मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं तो ये समर्पण नहीं है क्योंकि आखिर में तो ये भी सोच ही रहा है कि कुछ हुआ नहीं अगर समर्पण कर ही दिया था तो हो ही गया होता क्योंकि समर्पण से होता है मेहर बाबा से नहीं होता मेहर बाबा से कुछ लेना देना नहीं है मेहर बाबा तो सिर्फ प्रतीक है वो कोई भी प्रतीक काम देगा राम कृष्ण कोई भी काम दे देगा उससे कोई मतलब नहीं है राम ना भी हुए हो ना भी हो तो भी काम दे देगा महत्वपूर्ण प्रतीक नहीं है महत्वपूर्ण समर्पण है यह आदमी कहता मैंने सब उन पर छोड़ दिया लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं लेकिन की गुंजाइश समर्पण में नहीं छोड़ दिया बात खत्म हो गई हो न हो अब आप बीच में आने वाले नहीं तो ये धोखा दे रहा है अपने को ये समर्पण किया नहीं लेकिन सोचता है कि समर्पण कर दिया और अभी हिसाब किताब लगाने में लगा हुआ है समर्पण में कोई हिसाब किताब नहीं है अगर हिसाब किताब ही करना है तो संकल्प अगर हिसाब किताब नहीं ही करना है तो समर्पण और जब एक दिशा में आप लीन हो जाएं तो वो जो दूसरा हिस्सा आपके भीतर रह जाएगा छाया की तरह उसे भी उसी के उपयोग में लगा दें उसे उसके विपरीत खड़ा न रखें इसे थोड़ा ठीक से समझ लें आपके भीतर थोड़ा सा संकल्प भी है बड़ा समर्पण है तो आप समर्पण में जा रहे हैं तो अपने संकल्प को समर्पण की सेवा में लगा दें उसको विपरीत न रखें नहीं तो वो कष्ट देगा और आपकी सारी साधना को नष्ट कर देगा अगर आप संकल्प की साधना में जा रहे हैं और समर्पण की वृत्ति भी भीतर है जो कि होगी ही क्योंकि अभी आप अखंड नहीं है एक नहीं है बटे हुए हैं टूटे हुए हैं दूसरी बात भी भीतर होगी ही तो आपके भीतर जो समर्पण है उसको भी संकल्प की सेवा में लगा दे इसलिए महावीर ने शब्द प्रयोग किया आत्मशरण महावीर कहते हैं दूसरे की शरण मत जाओ अपनी ही शरण आ जाओ संकल्प का अर्थ हुआ कि मेरे भीतर जो समर्पण का भाव है वो भी मैं अपने ही प्रति लगा दूं अपने को ही समर्पित हो जाऊं वो भी बचना नहीं चाहिए वो सक्रिय काम में आ जाना चाहिए ध्यान रहे हमारे भीतर जो बच रहता है बिना उपयोग का वो घातक हो जाता है डिस्ट्रक्टिव हो जाता है हमारे भीतर अगर कोई शक्ति ऐसी बच रहती जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाते तो वो विपरीत चली जाती है इसके पहले कि हमारी कोई शक्ति विपरीत जाए उसे नियोजित कर लेना जरूरी है नियोजित शक्तियां सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव है अनियोजित शक्तियां घातक हैं डिस्ट्रक्टिव हैं विध्वंसक हैं तो जो संकल्प कर रहा है उसे समर्पण को भी संकल्प के कार्य में लगा देना चाहिए हजार मौके आएंगे जब संकल्प का उपयोग समर्पण के साथ हो सकता है जिससे एक आदमी ने संकल्प किया कि मैं 24 घंटे खड़ा रहूंगा तो अब इस संकल्प के प्रति पूरा समर्पित हो जाना चाहिए अब 24 घंटे में एक बार भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैंने ये क्या किया करना था कि नहीं करना था अब पूरा समर्पित हो जाना चाहिए अपने ही संकल्प के प्रति अपना पूरा समर्पण कर देना चाहिए अब चौबीस घंटे ये सवाल नहीं है एक आदमी ने संकल्प किया कि किसी के चरण पकड़ लिए यही आस्रा है तो फिर अब बीच बीच में सवाल नहीं उठाने चाहिए संकल्प से कि मैंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया कि यह मैं क्या कर रहा हूं अब सारे संकल्प को इसी समर्पण में डुबा देना चाहिए तो मेरे भीतर कोई अनियोजित हिस्सा नहीं बचे तो मैं साधक हूं अगर अनियोजित हिस्सा बच जाए तो मैं संदेह से घिरा रहूंगा और अपने को ही अपने ही हाथ से काटता रहूंगा खुद की विपरीत जाति शक्ति व्यक्ति को दीन कर देती है खुद की सारी शक्तियां समाहित हो जाए तो व्यक्ति को शक्तिशाली बना देती है तो जब मैंने कहा कि संकल्प और समर्पण के मार्गों का तालमेल मत करना तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने भीतर की शक्तियों का तालमेल मत करना संकल्प के मार्ग पर चलें तो समर्पण के मार्ग की जो विधियां है उनका उपयोग मत करना आपके भीतर जो समर्पण की क्षमता है उसका तो जरूर उपयोग करना जब समर्पण के मार्ग पर चलें तो संकल्प की जो विधियां हैं वो फिर आपके लिए नहीं रही लेकिन आपके भीतर जो संकल्प की क्षमता है उसका पूरा उपयोग करना मैं समझता हूं मेरी बात आपको साफ ही होगी जैसे कि एक आदमी एलोपैथिक दवाएं लेता है एक आदमी होम्योपैथिक दवाएं लेता है या एक आदमी नेचुरोपैथी का इलाज करता है पैथीस को मिलाना मत ऐसा मत करना कि एलोपैथी की भी दवा ले रहे हैं होम्योपैथी की भी दवा ले रहे हैं और नेचुरोपैथी भी चला रहे हैं इसमें बीमारी से ज्यादा ही मरें पैथी से मर जाएंगे बीमारी से बचना आसान है लेकिन अगर कई पैथी का उपयोग कर रहे हैं तो मरना सुनिश्चित है जब एलोपैथी ले रहे हो तो फिर शुद्ध एलोपैथी लेना फिर बीच में दूसरी चीजों को बाधा मत डालना जब होम्योपैथी ले रहे हो तो पूरी होम्योपैथी लेना दूसरी चीज को बाधा मत डालना लेकिन चाहे एलोपैथी लें चाहे होम्योपैथी लें चाहे नेचुरोपैथी लें भीतर वो जो क्षमता है ठीक होने की उसका पूरा उपयोग करना वो एलोपैथी के साथ जुड़े कि होम्योपैथी के साथ की नेचुरोपैथी के साथ ये अलग बात है लेकिन भीतर वो जो ठीक होने की क्षमता है उसका पूरा उपयोग करना आप कहेंगे वो तो हम करते ही हैं जरूरी नहीं कुछ लोग ऊपर से दवा लेते रहते हैं और भीतर बीमार रहना चाहते हैं तब बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर बीमारी आपकी तरकीब है तो दवा आपको ठीक न कर पाएगी आप कहेंगे कौन आदमी बीमार रहना चाहता है आप गलती में फिर आपको मनुष्य के मन का कोई भी पता नहीं है मनुष्य कहते हैं कि सौ में से पचास प्रतिशत बीमारियां बीमारों के आवाहन है उन्होंने बुलाई बचपन से बीमारी का सिखावन हो जाती बच्चा अगर स्वस्थ है घर में कोई ध्यान नहीं देता बच्चा अगर बीमार है सारा घर का केंद्र हो जाता बच्चा समझ लेता एक बात कि जब भी केंद्र होना हो बीमार हो जाना जरूरी और बच्चा ही नहीं सीख लेता आपके भीतर छिपा हुआ है वो बच्चा आपको भी ख्याल होगा पत्नी पति को देख के कुलने लगती पहले नहीं कुल रही पति पत्नी को देख के एकदम सिर पर हाथ रख कर लेट जाता आज भी बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था क्या मामला क्या है? अगर सिर में दर्द था तो कमरे में जब कोई नहीं था तब भी कूलना चाहिए था अगर कूलना बीमारी से आ रहा है तो किसी से क्या लेना देना लेकिन दूसरे को देख के बीमारी एकदम कम्बड़ क्यों होती रस है बीमारी में और मनस्पित कहते हैं कि स्त्रियों की तो अधिक बीमारियां उस रस से पैदा होती क्योंकि उनको और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि कैसे वो पति का आकर्षण कायम रखें पहले तो उन्होंने सौंदर्य से रख लिया सजावट से रख लिया थोड़े दिन में वो बासा हो जाता है परिचित हो जाता है तो अब पति का ध्यान किस तरह आकर्षित करना तो स्त्रियां बीमार रहना शुरू कर देती उनको भी पता नहीं कि वो क्यों बीमार है तो वो दवा भी लेंगी लेकिन बीमारी में रस भी जारी रहेगा तो दवा भी जारी रहेगी और भीतर से उनका दवा के लिए सहयोग भी नहीं वो ठीक होना नहीं चाहती क्योंकि ठीक होते ही वो जो ध्यान पति दे रहा था वो विलिंग हो जाएगा जब पत्नी बीमार है तो पति खाट के पास आके बैठता भी है सिर पर हाथ भी रखता है जब वो ठीक है तब कोई हाथ नहीं रखता कोई ध्यान भी नहीं देता अगर दुनिया में बीमारी कम करनी है तो बच्चों के साथ जब वो बीमार हो तब बहुत ज्यादा प्रेम मत दिखाना क्योंकि वो खतरनाक है बीमारी और प्रेम का जुड़ना बहुत खतरनाक है बीमारी से ज्यादा बड़ी बीमारी आप पैदा कर रहे हैं बच्चे जब स्वस्थ हो तब उनके प्रति प्रेम प्रकट करना और ज्यादा ध्यान देना जब बीमार हो तब थोड़ी तथस्थता रखना तब उतना प्रेम उतना शोरगुल मत मचाना लेकिन जब कोई बीमार होता है तब हम एकदम वर्षा कर देते जब कोई ठीक होता तब हमें कोई मतलब नहीं हम भी सोचते हैं जब ठीक है तो मतलब की बात क्या लेकिन आपको पता नहीं आपका ये ध्यान बीमारी का भोजन है इसलिए बच्चा जब भी चाहेगा कि कोई ध्यान दे चाहे वो कितनी बड़ा हो जाए तब वो बीमारी को निमंत्रण देगा ये निमंत्रण भीतरी होगा दवा ऊपर से लेगा और भीतर ठीक नहीं होना चाहेगा तब उपद्रव हो जाएगा तो चाहे एलोपैथी लें चाहे कोई पैथी ले एक काम सब में जरूरी होगा कि अपना पूरा भाव ठीक होने का जोड़ दें, चाहे संकल्प के मार्ग पर चले चाहे समर्पण के मार्ग पर जो भी आपकी ऊर्जा है वो सारी की सारी उस मार्ग पर जोड़ दें दो मार्गों को नहीं जोड़ना है साधक को भीतर अपनी दो ऊर्जाओं को जोड़ना है ये दोनों ऊर्जाएं जोड़ के किसी भी मार्ग पर चली जाए तो यात्रा अंत तक तो पहुंच जाएगी भीतर तो ऊर्जाएं बटी रहे और आदमी मार्गों को जोड़ने में लगा रहे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा पैतीस जुड़ के जहर हो जाती है अलग अलग अमृत दो मार्ग जुड़ के भटकाने वाले हो जाते अलग अलग पहुंचाने वाले हैं एक मित्र ने पूछा है कि परमात्मा शब्द में नहीं सत्य में है ऐसा आपसे जाना मैं भी इन शब्दों के जाल से छूटना चाहता हूं लेकिन डर लगता है डूबते को तिनके का सहारा है गीता के पाठ से लगता है सब ठीक चल रहा है अगर छोड़ दू तो आध्यात्मिक पतन पतन्ना हो जाए कहीं पापी न हो जाऊं ये भय स्वाभाविक है लेकिन इसे समझ ले। अगर मुझे सुन के ही जाना कि शब्द में सत्य नहीं अगर मुझे सुन के ही जाना तो मुझसे तो शब्द ही सुने होंगे तब तो खतरा है तब तो गीता छूट सकती है मैं पकड़ जाऊं और गीता छोड़कर मुझे पकड़ने में कोई सार नहीं है फिर तो पुराने ही कोई पकड़े रहना बेहतर क्योंकि पकड़ का अभ्यास नाहक बदलने से क्या सार होगा मुझे सुन के ही न जाना हो मुझे सुन के भीतर ये बोझ जगा हो मेरा सुनना केवल निमित्त रहा हो मेरे सुनने से ही ये बात भीतर पैदा ना हुई हो मेरे सुनने का ही कुछ जमा परिणाम ना हो मेरा सुनना केवल बाहर से निमित्त बना हो और भीतर एक बोध का जन्म हुआ हो इस शब्द में कोई सत्य नहीं तब मेरे शब्द में भी सत्य नहीं है और गीता के शब्द में भी सत्य नहीं है तब सत्य साधना में स्वयं के अनुभव में अगर ऐसा हुआ हो तो गीता को छोड़ने में कोई भी भय ना लगेगा क्या भय है अगर भीतर ही बोध हो गया तो छोड़ने में जरा भी भय नहीं लगेगा बोध के लिए कोई भय नहीं है भय का कारण यह है कि मेरा शब्द लग रहा है प्रीतिकर तब गीता के शब्द को छोड़ना है जगह खाली करनी तब मेरे शब्द को भीतर रख पाएंगे इससे भय लग रहा है कि इतना पुराना शब्द इसको छोड़ना और नए शब्द को पकड़ना पुराना तिनका छोड़ना और नए तिनकों को पकड़ने में भय लगेगा क्योंकि पुराना तिनका तिनका नहीं मालूम पड़ता नाव मालूम पड़ता है इतने दिन से पकड़ा हुआ है जब उसको छोड़ेंगे और नए तिनकों को पकड़ेंगे तो नया तिनका भी तिनका दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे वो भी नाव बन जाएगा जिस जैसे, जैसे आंख बंद होने लगेगी वो भी नाव मालूम पड़ने लगेगा इसलिए पुराने को नए से बदलने में भय लगता है क्योंकि पुराने के साथ तो सम्मोहन जुड़ जाता है नए के साथ सम्मोहित होना पड़ेगा वक्त लगेगा समय लगेगा जितनी देर समय लगेगा उतने दिन भीतर एक भय और घबराहट रहेगी नहीं कोई गीता के शब्द को मेरे शब्द से बदलने की जरूरत नहीं है सब शब्द एक जैसे हैं। अगर बदलना ही है तो सत्य से शब्द को बदलना है लेकिन सत्य है आपके भीतर ना मेरे शब्द में है ना गीता के शब्द में ना महावीर के शब्द में इनके शब्द भी आपके भीतर की तरफ इशारा है वो जो मील का पत्थर कह रहा है मंजिल आगे है तीर बना हुआ है उस मील के पत्थर में कोई मंजिल नहीं है वो सिर्फ इशारा है और सब इशारे छोड़ देने पड़ते हैं पूरी तो यात्रा होती मील के पत्थर को छाती से लगा के कोई बैठ जाए तो हम उसे पागल कहेंगे लेकिन गीता को कोई छाती से लगा के बैठा हो तो हम उसको धार्मिक आदमी कहते गीता मील का पत्थर है कृष्ण के द्वारा लगाया गया पत्थर इशारा है मैं भी एक पत्थर लगा सकता हूं वो भी इशारा बनेगा आप एक पत्थर छोड़कर दूसरा पत्थर पकड़ लें इससे कोई हल नहीं थोड़ी राहत भी मिल सकती है जैसा कि मरघट लोग ले जाते हैं अर्थी को तो एक कंधे से दूसरे पर रख लेते थोड़ी देर राहत मिलती क्योंकि एक कंधा थक गया दूसरे पर रख लिया अगर कृष्ण से आप थक गए हैं तो मुझे रख सकते हैं लेकिन थोड़ी देर में मुझसे थक जाएंगे जब कृष्ण से ही थक गए तो मुझसे कितनी देर बचेंगे बिना थके मुझसे भी थक जाएंगे फिर कंधा बदलना पड़ेगा कंधे तो बदलते बदलते जन्म बीत गए कितने कंधे आप बदल नहीं चुके कंधे बदलने से कोई सार नहीं इशारा इशारा क्या है इशारा इतना ही है कि जो कहा जाता है वो केवल प्रतीक है जो अनुभव किया जाता है वही सत्य है आपने प्रेम का अनुभव किया और कहा कि मैंने प्रेम जाना लेकिन जो सुन रहा है आपके शब्द वो आपके शब्द सुन के प्रेम नहीं जान लेगा मैंने कहा पानी मैंने पिया और प्यास बुझ गई अब मेरे वचन को पकड़ के आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी पानी शब्द में पानी बिल्कुल भी नहीं है तो कितना ही पानी शब्द को पीते रहे प्यास ना बुझेगी धोखा हो भी सकता है कि आदमी अपने को समझा ले कि इतना तो पानी पी रहे हैं पानी शब्द पानी शब्द सुबह से शाम तक दोहरा रहे हैं कहा की प्यास ये भी हो सकता है कि पानी शब्द में इतनी तल्लीनता बढ़ा लें कि प्यास का पता ना चले लेकिन प्यास बुझेगी नहीं और जब भी पानी शब्द का रटन छोड़ेंगे भीतर की प्यास का पता चलेगा कि प्यास मौजूद है पानी पीना पड़ेगा पानी शब्द से कुछ हल नहीं है इसलिए भय लगेगा अगर शब्द से शब्द को बदलना है लेकिन कोई भय की जरूरत नहीं अगर शब्द को सत्य से बदलना है लेकिन सत्य कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है ना कृष्ण से ना महावीर से ना बुद्ध से सत्य है छिपा आपके भीतर ये सारे कृष्ण बुद्ध महावीर एक ही काम कर रहे हैं कि जो भीतर छिपा है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम हो सब सत्य रिंझाई से किसी ने आके पूछा बुद्ध क्या है तो रिंझाई ने कहा तुम कौन हो कोई संगति नहीं मालूम पड़ती बेचारा साधक पूछ रहा है कि बुद्ध कौन है बुद्ध क्या है बुद्धत्व बुद्ध का क्या अर्थ है और रिंझाई जो उत्तर दे रहा है हमें भी लगेगा क्या उत्तर दे रहा हो वो उत्तर नहीं दे रहा वो दूसरा सवाल पूछ रहा वो कह रहा कि तुम कौन हो लेकिन जवाब उसने दे दिया वो ये कह रहा है कि बुद्ध कौन है इसे तुम तब तक न जान पाओगे जब तक तुम ये नहीं जान लो कि तुम कौन हो वो ये कह रहा है कि तुम ही हो बुद्ध और तुम पूछ रहे हो तो रिंझाई ने कह रखा था अगर कोई मुझसे पूछेगा बुद्ध के बाबत तो ठीक नहीं होगा क्योंकि बुद्ध ही बुद्ध के बाबत पूछे ये उचित नहीं है रिंझाई ने तो बड़ी हिम्मत की बात कही सारी दुनिया में उसके वचन का कोई मुकाबला नहीं और कई धर्म शास्त्री और पंडित तो उसका वचन सुन के बिल्कुल गबरा जाते ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अपवित्र बात और क्या होगी खुद बुद्ध को मानने वाले लाखों लोग रिंझाई का वचन सुनने में समर्थ नहीं है लेकिन अगर बुद्ध ने सुना होता तो बुद्ध ना छूटे होते रिंझाई अपने शिष्यों से कहता था इफ एनी यू मीट द बुद्धा किल हिम इमीजिएटली अगर कहीं बुद्ध मिल भी जाए फौरन सफाया कर देना खात्मा कर देना उनका एक मिनट बचने मत देना किसी ने रिंझाई से कहा कि क्या कह रहे हैं आप खात्मा कर देना तो रिंझाई ने कहा जब तक तुम बाहर के बुद्ध का खात्मा ना करोगे तुम्हें अपने बुद्ध का पता नहीं चलेगा और जब तक तुम्हें बाहर बुद्ध दिखाई पड़ रहा है तब तक तुम भ्रांति में हो जिस दिन तुम्हें भीतर दिखाई पड़ेगा उसी दिन तो कहीं मिल जाए अगर बुद्ध तुम खात्मा कर देना हो मैं तुमसे कहता हूं रिंझाई ने कहा मेरे वचन को याद रखना और खत्म करते वक्त बुद्ध से भी कह देना कि रिंझाई नया ऐसा कहा है और बुद्ध भी इसको पसंद करेंगे रिंझाई बड़े अधिकार तो कह रहा है क्योंकि रिंझाई ठीक वहीं खड़ा है जहां गौतम बुद्ध खड़े है कोई फर्क नहीं रिंझाई अपने शिष्यों से कहता था कि अगर तुम्हारे मुंह में बुद्ध का नाम आ जाए तो कुल्ला कर लेना सफा कर लेना मुह मुँग, गंदा हो गया के बड़ा मन बेचैन बेचे आप क्या कहते तो वो कहते जब तक तुम्हें लगता है कि बुद्ध के नाम स्मरण से कुछ हो जाएगा तब तक भीतर के बुद्ध की तुम खोज कैसे करोगे और जब बुद्धि बुद्ध का नाम ले रहा है तो इससे ज्यादा बुद्धुपन और क्या है नहीं बुद्ध हो महावीर हो उनके इशारे पर हम हैं पागल हम इशारे पकड़ लेते और जिस तरफ इशारा है वो जो भीतर छिपा है उसकी कोई फिक्र नहीं करते कोई भय नहीं, नहीं है और जब पता ही चल गया कि तिनके को पकड़े हुए हैं तो छोड़ने में डर क्या है तिनके को पकड़े रहो तो भी डूबोगे शायद अकेले बच भी जाओ क्योंकि आदमी को अगर कोई भी सहारा ना हो तो तैर भी सके और सोच रहा है कि तिनका सहारा तो पक्का डूबेगा कोई तिनका तो बचा नहीं सकता लेकिन तिनके की वजह से तैरेगा भी नहीं छोड़ो जब पता चल गया कि तिनका है तो अब पकड़ने में कोई सहार नहीं जब तक नाव मालूम होती थी तभी तक पकड़ने में कोई सार था छोड़ो तैरो बेसहारा होना एक लिहाज से अच्छा है झूठे सहारे किसी काम के नहीं लेकिन एक बहुत मजे की बात जो आदमी परम रूप से बेसहारा हो जाता है उसे परम सहारा मिल जाता है वो तो भीतर ही छिपा है आपके जिसके सहारे की जरूरत तिनके की कोई जरूरत नहीं वो जो भीतर छिपा है वही सहारा है शब्द को छोड़ो शास्त्र को छोड़ो इसलिए नहीं कि शास्त्र कुछ बुरी बात है बल्कि इसीलिए उसको पकड़ के कहीं ऐसा ना हो कि सब्सिट्यूट जो परिपूरक था उससे ही तृप्ति हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि शब्द से ही राजी हो जाए खतरा है बड़ा शब्द के साथ सत्य के साथ कोई खतरा नहीं लेकिन हमें शब्द के साथ खतरा मालूम होता शब्द के साथ कोई खतरा नहीं मालूम होता क्या कारण है? एक ही कारण है शब्द के साथ चुपचाप जीने में सुविधा रहती कोई उपद्रव रह नहीं कोई परिवर्तन नहीं कोई क्रांति नहीं पढ़ते रहो गीता रोज और करते रहो जो करना है और मजे से करो क्योंकि हम तो गीता पढ़ने वाले हैं बुल खोल के पाप करो क्योंकि आखिर तीर्थ किस लिए नहीं तो तीर्थ क्या करेंगे अगर आप पाप ना करोगे मंदिर किस लिए है अगर पाप ना करोगे तो पूजा का क्या सार है रहमान होने का क्या होगा रहीम होने का क्या होगा वो दया किस पर करेगा किस पर रहम खाएगा उस पर कुछ दया करो और पाप करो ताकि वो आप पर रहम खा सके इसलिए आदमी शब्दों में जीता रहता है और जिंदगी जिंदगी वृत्तियों में वासनाओं में विक्षिप्त दौड़ती रहती है शब्द को छोड़ने का अर्थ केवल इतना ही है कि जिंदगी को देखो शब्दों में मत उलझे रहो और अगर चाहिए है किसी दिन स्वतंत्रता मुक्ति आनंद तो जिंदगी को बदलो शब्दों को बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है ही अपने सुख और दुख का कर्ता है तथा आत्मा ही अपने सुख और दुख का नासक भी अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु महत्वपूर्ण बात महावीर ने कही कि आप ही अपने शत्रु हो आप ही अपने मित्र कोई दूसरा शत्रु नहीं है और कोई दूसरा मित्र भी नहीं दूसरे से छुटकारा हमारा हो जाए इसकी चिंता ही महावीर को है दूसरे पर हम जिम्मेवार रखना छोड़ दें ये सारे उनके वचनों का सार है और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें महावीर कहते हैं कि जब तुम ठीक मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही मित्र हो और जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही शत्रु हो इसे हम थोड़ा समझे अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूं तो पता नहीं उसे दुख पहुंचता है या नहीं ये कोई पक्का नहीं लेकिन मुझे दुख में देता हूं ये पक्का है अगर मैं महावीर को गाली दूं तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुंचता लेकिन गाली देने में मैं तो पीड़ित होता ही हूं क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती उसके लिए उबलना और जलना जरूरी है रातें खराब करना जरूरी है आगे पीछे दोनों तरफ दोनों तरफ चिंता बेचैनी जलन क्योंकि तभी वो जलन और बेचैनी ही तो गाली बनेगी वो जो मेरे भीतर पीड़ा होगी वही जब इतनी भारी हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा तभी तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा ध्यान रहे जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो खुद को चोट पहुंचाए बिना नहीं पहुंचा सकता असल में जब भी मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं उसके पहले ही मैं अपने को चोट पहुंचा लेता हूं मेरा घाव भीतर ना हो तो मैं दूसरे को घाव करने जा नहीं सकता घाव ही घाव करवाता है कभी सोचें कि आप बिल्कुल शांत आनंदित और अचानक किसी को गाली देने लगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि क्या हो रहा है और दूसरे को भी गाली मजाक मालूम पड़ेगी गाली नहीं मालूम पड़ेगी गाली की तैयारी चाहिए उसकी बड़ी साधना पहले साधना पड़ता है पहले मन ही मन उसमें काफी पागलपन पैदा करना पड़ता है पहले मन मन सारी योजना बनानी पड़ती और जब आप इतने तैयार हो जाते हैं भीतर के विस्फोट हो सकता है तभी कोई बम ऐसे ही नहीं फूटता पीछे भीतर बारूद चाहिए असल में बम फूटता ही इसलिए है कि भीतर विक्षिप्त बारूद मौजूद है और जब आप भी फूटते हैं तो भीतर बारूद आपको निर्मित करनी पड़ती जब एक आदमी किसी पर क्रोध करता है तो अपने को दुख देता है पीड़ा देता है वो अपना शत्रु है बुद्ध ने भी ठीक यही बात कही है कि बड़े पागल हैं लोग दूसरों की भूलों के लिए अपने को सजा देते आपने गाली दी मुझे ये भूल आपकी रही और मैं अपने को सजा देता हूं क्रोधित होकर क्रोधित हो के आपको सजा दे सकता हूं ये कोई जरूरी नहीं अपने को सजा देता हूं गलती थी आपकी चोट अपने को पहुंचाता हूं तब मैं अपना ही शत्रु हूं अगर हम अपना जीवन खोजे तो हमें पता लगेगा कि हम 24 घंटे अपनी शत्रुता कर रहे हैं दो तरह के शत्रु हैं जगत में एक वे जो भोग की दिशा में भूल करते हैं वे अपने को सजा दिए जा रहे हैं अपने को सताए चले जा रहे हैं अपने को काटे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं। फिर तो वे इतने आधी हो जाते हैं कि वे समझते भी हैं कि अब ये नहीं करना फिर भी रुक नहीं पाते अभी मेरे पास एक युवक को लाया गया LSD और मारिजुआना और सब तरह के ड्रग्स ले लेके उसने ऐसी हालत कर ली अब तो उसको दिन में दो दफा इंजेक्शन वो अपने हाथ से लगा ले तभी तभी जी पाता नहीं तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती सारे हाथों में छेद हो गए हैं सारा खून खराब हो गया है सारे शरीर पर फोड़े फुंसिया रोक फैल गए अब वो कहता है कि मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन कोई उपाय नहीं जब सुबह होता है तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती जब तक मैं इंजेक्शन और न लगा दू आज यूरोप और अमेरिका के अनेक अनेक अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे युवक युवतियों से जो बिल्कुल पागल हो गए हैं अपनी हत्या कर रहे हैं रोज जहर डाल रहे हैं लेकिन अब वो ये भी जानते हैं कि अब हम का जो कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है अब हम मरेंगे इसमें ये भी जानते हैं लेकिन रुक भी नहीं सकते जब सुबह आती है तो बस नहीं लगाए बिना जिंदगी बेकार मालूम पड़ती है लगाओ तो लगता है अपनी हत्या कर रहे हैं क्या हो गया है इनको लेकिन ये जरा अतिशय रूप है कर हम भी यही रहे जरा हमारे डोज हल्के छोटे इनके डोज मजबूत हैं। हम भी रोज रोज जहर लेते हैं लेकिन होम्योपैथिक डोज है हमारे इसलिए पता नहीं चलता रोज लेते रहते हैं उसके बिना हमारा भी नहीं चलता कभी एक महीना बिना क्रोध किए देखें, तब पता चलेगा कि चलता है इसके बिना कि नहीं वो भी डोज है क्योंकि क्रोध होते ही से शरीर में विषाक्त द्रव्य छूट जाते हैं और खून पागल हो जाता है वो आपको करना पड़ता है बार बार ये आदमी बाहर से इंजेक्शन लेकर भीतर जहर डाल रहा है आप भीतर की ग्रंथियों में से जहर को ले रहे हैं लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है 10 पांच दिन काम वासना से बच जाते हैं तो बुखार मालूम होने लगता है भारी हो जाती है वासना ऊपर किसी तरह शरीर की शक्ति को बाहर फेंका जाए तो ही हल्कापन लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा फेंक के अनुभव होता है कुछ सार पाया नहीं लेकिन दो चार दिन बाद फिर फेंक के बिना कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता क्या कर रहे हैं हम जिंदगी के साथ महावीर कहते हैं हम अपने शत्रु भोग में भी हम शत्रुता कर रहे हैं क्योंकि भोग से कभी आनंद पाया नहीं एक बात को सूत्र समझ ले कि जहां से दुख ही मिलता हो उस मार्ग का अर्थ है कि हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं जहां से आनंद कभी मिलता ही ना हो वहां से मित्रता का क्या अर्थ जिंदगी में आपने दुख ही पाया है सारी जिंदगी दुख से भरी हुई है इस दुख से भरी जिंदगी का अर्थ क्या है कि हम जिन भी रास्तों पर चल रहे हैं जो भी कर रहे हैं जीवन में वो सब अपने साथ शत्रुता है लेकिन हम अपने को बचा लेते हैं हम कहते हैं दूसरे शत्रु हैं इसलिए तकलीफ पा रहे हैं ये बचाव है ये पलायन ये होशियारी है आदमी की कि वो कहता है दूसरों की वजह से इस तरह वो टाल देता है असली कारण को छिपा लेता है और दुख भोगता चला जाता है अगर मैं ये मानता हूं कि दूसरे मेरे शत्रु हैं इसलिए मैं दुख पा रहा हूं तो फिर मेरे दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं किसी जगत में किसी व्यवस्था में मुझे रहना हो मैं दुखी रहूंगा क्योंकि मैंने मौलिक कारण ही छोड़ दिया और एक झूठे कारण पर अपनी नजर बांध ली है लेकिन एक और भी शत्रुता है जो इस तरह के शत्रु कभी कभी इससे ऊब जाते हैं तो करते हैं आदमी भोग में अपने को सताता है ये सुन के हैरानी होगी हम तो सोचते हैं भोग में आदमी बड़ा सुख पाता है भोग में आदमी अपने को सताता है फिर इससे ऊब जाता है तो फिर त्याग में अपने को सताता है पहले खूब खा खा के अपने को सताया आदमी ज्यादा खा खा के अपने को सता रहा है फिर इससे उब गया परेशान हो गया तो फिर उपवास कर करके अपने को सताना शुरू कर देता लेकिन सताना जारी रखता है पहले क्रोध कर करके अपने को सताया दूसरों पर तो क्रोध कर करके फिर अपने पर तो क्रोध करना शुरू कर देता फिर अपने को सताता है तो जिनको हम त्यागी कहते हैं अक्सर वो शीर्षासन करते हुए भोगी होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता सिर्फ खोपड़ी वो नीचे कर लेते हैं पैर ऊपर कर लेते हैं। वो भी आप ही जैसे लोग हैं लेकिन खड़े होने का ढंग उन्होंने उल्टा चुना पहले एक आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ दौड़ के अपने को सताता है फिर स्त्रियों से दूर भाग भाग के सताना शुरू कर देता लेकिन अपने को सताना जारी रखता है और दोनों से दुख पाता है मैं ऐसे सन्यासी को नहीं मिल पाया खोज खोज के जो कहे कि सन्यास लेके मैं आनंदित हो गया इसका क्या मतलब हुआ फिर संसारी दुखी है समझ में आने वाली बात ये सन्यासी क्यों दुखी एक बड़े जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी बड़े आचारी हैं आनंद की कोई उन्हें खबर नहीं है दुखी दुख का पता है तो संसारी दुखी है छोड़ो क्षमा योग्य है सब छोड़ के जो त्यागी खड़ा हो गया ये भी दुखी है संसारी की तरकीब है कि वो कहता है मैं दुखी हूं दूसरों के कारण और त्यागी की तरकीब यह वो कहता है, दुखी हूं मैं पिछले जन्मों के कारण मगर दोनों कुशल हैं कहीं और टाल देते हैं संसारी टाल देता है दूसरे लोगों पर सन्यासी टाल देता है दूसरे जन्मों पर संसारी भी मानता है मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं दूसरे गलत है यह त्यागी भी मानता है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं लेकिन पिछले जन्मों में जो किया वो दुख भोगना पड़ दोनों का तर्क एक ही है ये कहीं टाल रहे ये बड़े मजे की बात है कि कोई अगर आपसे कहे कि आप अभी पाती हो तो दुख होता है और वो कहे कि पिछले जन्मों का पाप तो दुख नहीं होता क्या मामला है पिछले जन्म अपने मालूम ही कहा पड़ते इतना डिस्टेंस है इतना फासला है कि जैसे किसी और के हों होगा इसको तो छोड़ दे आदमी का मन कैसा है उसे समझे अगर मैं आपसे कहूं आपने कल भी मुझे गीत सुनाया और आज भी मुझे गीत सुनाया और मैं कहूं कि कल का गीत बढ़िया था तो आपको दुख होता है क्योंकि कल से भी संबंध टूट गया आज मैं आपका अपमान कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आज का गीत बढ़िया नहीं था कल का गीत बढ़िया था कल तो दूर हो गया अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज का गीत कल से भी बढ़िया है तो खुशी होती दोनों गीत आपके आज का गीत कल से बढ़िया है खुशी होती और मैं कहता हूं कल का गीत आज से बढ़िया था तो दुख होता है क्यों क्योंकि आप अभी के क्षण से अपने को जोड़ते हैं कल के क्षण से अपने को तोड़ चुके वो तो जा चुका तो जब कल इतना दूर हो जाता है तो पिछला जन्म बहुत दूर हुआ कि नहीं हुआ बराबर है किसी और का बड़े मजे से कह सकते हैं कि पिछले जन्म में पापी था पाप किए इसलिए दुख भोग रहा हूं लेकिन अभी अभी बिल्कुल ठीक हूं फिर भी दुख भोग रहा हूं दूसरों के कारण दूसरे जन्मों के कारण लेकिन दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है चाहे वो जन्म हो चाहे लोग हो। जो व्यक्ति इस भाषा में सोच रहा है वो महावीर के सूत्र को नहीं समझा अभी महावीर कहते हैं दुख भोग रहे हो तुम अभी अपने शत्रु हो उसी शत्रुता के कारण तुम दुख भोग रहे हो दुख लाक्षणिक है तुम्हारी शत्रुता का अपने साथ कल एक मित्र आए थे वो जैन सन्यासी साधुओं की तरफ से खबर लाए थे कुछ साधुओं की तरफ से कि वो वहां से छूटना चाहते है उस जंजाल से जंजाल छूटना चाहते लेकिन हिम्मत भी नहीं छूटने की क्योंकि जब सन्यास लिया था तो बड़ा स्वागत समारंभ हुआ था और जब छोड़ेंगे तो अपमान होगा निंदा होगी लोग कहेंगे पतन हो गया इसलिए हिम्मत भी नहीं लेकिन वहां बड़ा दुख पा रहे हैं तो उन्होंने आपके पास खबर भेजी कि अगर आप कोई उनका इंतजाम करवा दे तो वहां से निकल आए तो मैंने कहा क्या इंजाम चाहते हैं इंतजाम के लिए ही वहां भी गए थे अगर साधुता के लिए गए होते तो वहां भी साधुता खिल जाती इंतजाम के लिए वहां भी गए थे और इंतजाम साधु का बढ़िया है सन्यासी का संसारी से ज्यादा अच्छा इंतजाम कुछ शर्तें उसको पूरी करनी पड़ती सो हजार शर्तें संसारी को भी पूरी करनी पड़ती लेकिन उसका इंजाम बढ़िया है और संसारी को तो हजार तरह की योग्यताएं होनी चाहिए तब थोड़ा बहुत इंतजाम कर पाता है साधु के लिए एक ही योग्यता काफी है कि उन्होंने संसार छोड़ दिया बाकी सब तरह की अयोग्यता चलेगी मुझे साधु मिलते हैं वो कहते हैं कि आप की बात ठीक लगती और हम इस को छोड़ना चाहते हैं लेकिन अभी जो हमारे पैर छूते कल वो हमें चपरासी की भी नौकरी देने को तैयार नहीं होंगे और वो ठीक कहते हैं ईमानदारी की बात देखें अपने साधुओं की तरफ अगर कल ये साधारण कपड़े पहन के आपके द्वार पे आ जाएं और कहें कि कोई काम वगैरह दे दे तो आप इनको काम देने वाले नहीं पूछेंगे कि सर्टिफिकेट लाओ पिछली जगह कहा काम करते थे वहां से कैसे छोड़ा पुलिस स्टेशन तक तो नाम नहीं है लेकिन जब इन्हीं साधु के आप चरण छूने जाते हैं तब इस सब की कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है क्योंकि चरण छूने का खर्ची नहीं कुछ ना आपको झंझट ना कुछ पांच छुए अपने रास्ते पर गए इससे कुछ लेना देना नहीं है जो लोग संसार से भागते हैं बिना संसार को समझे वो भोग के विपरीत त्याग में पड़ जाते हैं और भोग के विपरीत जो त्याग है वो त्याग नहीं वो भी शत्रुता है भोग के ऊपर जो त्याग है भोग के विपरीत नहीं भोग के पार जो त्याग है भोग को छोड़ना नहीं पड़ता और त्याग को ग्रहण नहीं करना पड़ता भोग समझ पूर्वक गिरता जाता है और त्याग खिलता जाता है भोग के पार बियॉन्ट भोग के विपरीत अपोजिट नहीं उसी तल पर नहीं उस तल के पार भोग की समझ से जो त्याग निकलता है भोग के दुख से जो त्याग निकलता है इनमें फर्क है भोग के दुख से जो त्याग निकलता है वो फिर दुख हो जाता है दुख से दुख ही निकल सकता है भोग की समझ और भोग में क्यों दुख पाया भोग के कारण नहीं दूसरे के कारण दुख पाया ये जब ख्याल आता है तो आदमी भोग के पार होता है महावीर कहते हैं जो इस तरह का आदमी है वो अपना मित्र है साधु को महावीर अपना मित्र तो कहते हैं असाधु को शत्रु लेकिन परीक्षण क्या है कि आप अपने मित्र हैं मित्र का क्या परीक्षण है जिससे सुख मिले वो मित्र है और जिससे दुख मिले वो शत्रु है अगर आपको अपने से ही सुख नहीं मिल रहा है तो आप शत्रु हैं और अपने से ही आपको सुख मिलने लगे तो आप मित्र हैं लेकिन आपको कोई ऐसी बात पता जब आपको अपने से सुख मिला हो एकांत ऐसा क्षण आपको ख्याल है जब आप अचानक अपने से सुखी हो गए हो नहीं कभी कोई मकान सुख दिया कभी कोई लाटरी सुख दी कभी कोई स्त्री सुख दी पुरुष सुख दिया कभी कोई हीरा सुख दिया कभी कोई आभूषण सुख दिया कभी कोई कपड़ा सुख दिया कभी आपको ऐसा ख्याल है कि आपने भी अपने को सुख दिया हो ऐसी कोई याद है बड़ी हैरानी की बात हमने कभी अपने को आज तक सुख नहीं दिया हमें पता ही नहीं कि खुद को सुख देने का क्या मतलब होता है सुख का मतलब ही दूसरे से जुड़ा हुआ है तब एक बड़ी मजेदार दुनिया बनती है जिस दुनिया में कोई आदमी अपने को सुख नहीं दे पा रहा है उस दुनिया में सब एक दूसरे को सुख दे रहे पत्नी पति को सुख दे रही पति पत्नी, पत्नी को सुख दे रहा है न पति अपने को सुख दे पा रहे हैं पत्नी अपने को सुख दे पा रहे और जो आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे दूसरे को दे रहे हैं बड़ा मजा है जो है ही नहीं वो आप दूसरे को दे रहे हैं इसलिए आप सोचते हैं दे रहे हैं दूसरे तक पहुंचते ही नहीं पहुंचेगा कैसे इसलिए पत्नी कहे चली जाती है कि तुम मुझे सुख नहीं दे रहे पति कहा चला जाता है कि तू मुझे सुख नहीं दे रही मैं तुझे सुख दे रहा हूं तू मुझे सुख नहीं दे रही हम सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम सुख दे रहे हैं और तुम सुख नहीं दे रहे सारी शिकायत यही है जिंदगी की सारा शिकवा यही तो है कि कोई सुख नहीं दे रहा हम इतना बांट रहे हैं और आप अपने को तक दे नहीं पाते हो दूसरों को बांट रहे थोड़ा अपने को दें और ध्यान रहे जो अपने को दे सकता है उसे दूसरे को देना नहीं पड़ता उसके आसपास की हवा में दूसरे सुखी हो सकते हो सकते हैं हो नहीं जाते वो भी उनकी मर्जी नहीं तो महावीर के पास खड़े होके भी आप दुखी ही होंगे लोग इतने कुशल हैं दुखी पाने में दुख पाने में कहीं से भी दुख खोज लेंगे उनको मोक्ष में भी भेद दो तो घड़ी दो घड़ी में वो सब पता लगा लेंगे कि क्या क्या दुख है मोक्ष भी उनसे बच नहीं सकता ये जो महावीर वगैरह कहते हैं मोक्ष में आनंद ही आनंद है इनको पता नहीं आदमी होगा असली आदमी पहुंच जाए तो पता चलेगा कि वो वहां दुख ही दुख बता देंगे कि इसमें क्या आनंद है महावीर ने मोक्ष की बात कही जो सिद्ध शिला पर शाश्वत आनंद है बर्टन रसल को इससे बहुत दुख हुआ बर्टन रसल ने लिखा है कि शाश्वत सदा रहेगा फिर कभी उससे छुटकारा ना होगा फिर बस आनंद ही आनंद में रहना पड़ेगा फिर बदलाहट नहीं होगी इससे मन बहुत घबराता है बर्टन रसल ने कहा इससे तो नरक बेहतर कम से कम अदल बदल तो कर सकते हैं और ये क्या पे बैठे न हिल सकते ना धुल सकते और आनंदी आनंद ही आनंद है कब तक कितनी देर बर्दाश्त करिएगा थोड़ा सोचे आप भी आपको भी लगेगा कि प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं इसमें से भी दुख दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं कभी तो जस्ट फॉर चेंज कभी तो कुछ और उपद्रव भी होना चाहिए जिसका आनंद मिठास ज्यादा हो जाएगी इतनी हम न झेल पाएंगे हमें थोड़ा तिक्त नमकीन भी चाहिए थोड़ा कड़वा तो उससे थोड़ा जीप सुधर जाती है। और फिर स्वाद लेने के लिए तैयार हो जाती है। हमें दुख भी चाहिए तो ही हम सुख को अनुभव कर पाएंगे तो महावीर का जो परम आनंद है वो बटन रसल को भयदाई मालूम पड़ा पड़ेगा हमको भी पड़ेगा वो तो, तो हम बिना समझे कहते रहते हैं कि हे है भगवान कब मोक्ष होगा अभी पता नहीं कि मोक्ष का तो मतलब क्या है अगर हो जाए मोक्ष तो बस एक ही प्रार्थना रहेगी हे भगवान मोक्ष के बाहर जाना कब होगा आदमी अपना दुश्मन है और जब तक उसकी दुश्मनी अपने से नहीं टूटती उसके लिए कोई आनंद नहीं आदमी अपना मित्र हो सकता है बड़ी स्वार्थ की बात मालूम पड़ेगी कि महावीर कहते हैं अपने मित्र हो जाओ लेकिन स्वार्थ की बात है नहीं क्योंकि जो अपना ही मित्र नहीं है वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता महावीर कहते हैं खुद पहले आनंद को उपलब्ध हो जाओ ये काफी है खुद ज्योतिर्मय हो जाओ प्रकाशित हो जाओ तभी सोचना कि किसी दूसरे के घर में भी प्रकाश डाल दें खुद का दिया बुझा हुआ दूसरों के दिए जलाने चल पड़ते हैं उस झगड़े में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे का भी जल रहा हो थोड़ा बहुत तो बुझा क्योंकि तो अपने बुझे दिए को जो जला हुआ मानता है जब तक आपका ना बुझा दे तब तक उसको भी जला हुआ नहीं माने जब बुझ जाता तब वो कहता जला दिया अब निश्चिंत हुए हम सब एक दूसरे को बुझाने की कोशिश में लगे खुद बुझे हुए यही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता पांच इंद्रियां क्रोध मान माया लोभ सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिए एक आत्मा को जीतने लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है ये एक मित्र हो जाए जो भीतर छिपा है मेरे इस एक से ही तालमेल बन जाए इस एक से ही प्रेम हो जाए ये एक ही मैं जीत लू तो महावीर कहते हैं सब जीत लिया इस एक को जीत लेने को महावीर कहते हैं सब जीत लिया सारा संसार जीत लिया मगर दुर्जे है बहुत कहते हैं क्रोध मान मोह लोभ ये कठिन है इनको जीतना लेकिन और भी कठिन है स्वयं को जीतना क्या कठिनाई होगी स्वयं को जीतने की स्वयं को जीतने की कठिनाई सूक्ष्म है क्रोध को जीतने की कठिनाई स्थूल है ग्रास हम भी समझते हैं कि क्रोध को जीतना चाहिए जो क्रोधी है वो भी मानता है कि क्रोध को जीतना चाहिए जो लोभी है वो भी मानता है कि लोभ को जीतना चाहिए क्योंकि लोभ से दुख मिलता है इसलिए कोई भी जीतना चाहता है क्रोध से दुख मिलता है क्रोधी को भी मिलता है वो भी मानता है कि गलती है हमारी कष्ट पाते हैं और जीतना चाहिए और महावीर ठीक कहते हैं महावीर ठीक कहते हैं इसका कुल कारण इतना है कि वो क्रोध से दुख पाता है क्रोध को जीतने में उसका जो रस है वो दुख को जीतने में लोभ से भी दुख पाता है इसलिए कहता है कि ठीक कहते हैं महाराज दुख जीतना चाहिए ये लोभ में दुख है लेकिन रस उसका दुख जीतने में फिर ये स्वयं को जीतना अति कठिन क्यों है महावीर कहते हैं दुर्जय क्योंकि तो आपको ख्याल ही नहीं है कि आपने स्वयं से कभी दुख पाया यही सूक्ष्मता है जिस जिससे दुख पाया उसको तो हम जीतना चाहते हैं न जीत पाते हो कमजोरी है लेकिन आपको यह ख्याल में ही नहीं है स्मरण ही नहीं कि आपने अपने से दुख पाया है हालांकि सब दुख आपने अपने से पाया है इसलिए स्वयं को जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता हम सोचते हैं स्वयं से तो हमने कभी दुख पाया नहीं दूसरों से दुख पाया है दुश्मन को जीतना चाहिए जो दुख देता हो उसको सफाया कर देना चाहिए अपने से हमने कभी दुख पाया नहीं यद्य पाया सदा अपने से है तो फिर तरकीब है हमारे मन की एक कि दुख पाते हैं अपने से आरोपित करते हैं सदा दूसरे पर दूसरे को शत्रु बना लेते हैं ताकि खुद को शत्रु न बनाना पड़े और दूसरे को मिटाने में लग जाते हैं इस सारी दृष्टि बदले तो ही व्यक्ति धार्मिक होता है हटा दूसरों पर जहां जहां आपने फैलाव किया है जहां जहां आपने अड्डे बना रखे हैं दुखों के हटा ले वहां से दुख का घाव भीतर है वो आप ही हैं दुख वहां लौट आए और जब भी दुख मिले तो जिसने दुख दिया है उसको भूल जाए जिसको दुख मिलता है उसी को देखें जिसको दुख मिलता है वही दुख का कारण है जो दुख देता है वो दुख का कारण नहीं ये फेलसी है ये भ्रांति है सदा भीतर लौट आए कोई गाली दे तो हमारा ध्यान पता है कहां जाता है देने वाले पर जाता है सदा जब कोई गाली दे तो ध्यान वहां जाए जिसको गाली दी गई है जब कोई क्रोध में आग बबूला हो तो उस पर ध्यान न दे उस क्रोध का जो परिणाम आप पे हो रहा है और भीतर जो क्रोध उबल रहा है उस पर ध्यान दें। जब भी कहीं कोई आपको लगे कि ध्यान का कारण बाहर है तत्काल आंख बंद कर लें और ध्यान को भीतर ले जाए तो आपको अपने परम शत्रु से मिलन हो जाएगा वो आप ही हैं और जिस दिन आपको अपने परम शत्रु से मिलन होगा उसी दिन आप जीतने की यात्रा पर भी निकलेंगे और मजा यह है कि स्वयं को न जानने से ही वो शत्रु है और जैसे जैसे ध्यान भीतर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे स्वयं का जानना बढ़ने लगेगा और जो शत्रु था वो एक दिन मित्र हो जाए जो जहर है वो अमृत हो जाता है सिर्फ ध्यान के जोड़ को बदलने के बाद सारी कीमिया सारी अल्केमी एक है ट्रांसफर ऑफ अटेंशन ध्यान का हटाना गलत जगह ध्यान दे रहे हैं और जहां देना चाहिए वहां नहीं दे रहे बस इतना ही हो पाए कि मैं ध्यान ऑब्जेक्ट से हटा के सब्जेक्ट पर बदल दू विषय से हटा लू विषी पर चला जाऊं जो कुछ भी हो रहा है मेरा जगत मैं हूं और सारे कारण मेरे भीतर है अपमान हो सुख हो दुख हो प्रीति हो सम्मान हो जो कुछ भी हो तत्काल मौके को मच चुके फौरन ध्यान को भीतर ले जाएं और देखें भीतर क्या हो रहा है जल्दी ही भीतर का शत्रु मिल जाएगा फिर ध्यान को बढ़ाए चले जाएं, उसी शत्रु के भीतर छिपा हुआ परम मित्र भी मिल जाएगा उस परम मित्र को महावीर ने आत्मा कहा है वो परम मित्र सबके भीतर छिपा है लेकिन हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है आज इतना ही कीर्तन करें और फिर चले